वे कहते हैं उपनिषदों के द्वारा ब्रह्म का प्रतिपादन जरूर हो रहा है किंतु स्वतंत्र सिद्ध वस्तु के रूप में उपनिषदे ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं करती हैं। कार्यान्वित रूपेण ब्रह्म का ज्ञापन उपनिषदों से होता है इसलिए कार्यान्वित ब्रह्म में उपनिषद प्रमाण होंगी न कि स्वतंत्र सिद्ध वस्तु ब्रह्म में और वो कार्य है मानस कार्य मोक्ष की साधन भूता उपासना ब्रह्म की मय के रूप में अहंग्र उपासना और उसका विषय है ब्रह्म तो मोक्ष के साधनभूत अहंग्रह उपासना के विषय के रूप में उपनिषदों से ब्रह्म का प्रतिपादन होता है ये मानना है वृत्तिकार का।, का अर्थ है वृत्तिकार मानते हैं उपनिषदें मोक्ष का साधन ब्रह्म साक्षात्कार को न मान करके उपासना को मानते हैं और उपनिषद प्रतिपादित साध्य साधन भाव ब्रह्म उपासना और मोक्ष का है न कि ब्रह्म ज्ञान तथा मोक्ष इन में, इनका साध्य साधन भाव उपनिषदे नहीं बताती है उपासना और मोक्ष का साध्य साधन भाव उपनिषदे बताती है ये निश्चय रहेगा वृत्तिकार का और सिद्धांत है ज्ञादेव तो कैवल्यम तमे विदि अति मृत्युमेती नान्य पंथ इत्यादि श्रुतियों के अनुसार ब्रह्म ज्ञान मात्र से ही मोक्ष होता है उपनिष्जन्य अहम् ब्रह्मास्मि इस प्रमा को छोड़कर के प्रमा के अनंतर मोक्ष के लिए अनुष्ठेय मानस कर्म रूप उपासना की आवश्यकता वेदांत सिद्धांत के अनुसार नहीं है ब्रह्म साक्षात्कार मात्र से ही समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष संपन्न हो जाता है ये वेदांत सिद्धांत है और इसे श्रुतियों के आधार पर भगवान भाष्यकार ने बताया ब्रह्मविद आपनोति परम ब्रह्मवेद ब्रह्म भवती इत्यादि श्रुतियों के आधार पर यह बताया गया कि तत्व प्रमा ही मोक्ष की साधन है और इस अर्थ में संवाद बताया जा रहा है तत्व प्रमा तत्वज्ञान मोक्ष का साधन है इतने अंश में आचार्य गौतम जी का भी न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य गौतम जी भी तत्वज्ञान को ही मोक्ष का साधन मानते हैं और श्रुतियां भी तत्व मात्र को ही मोक्ष का साधन कह रही है इसलिए इतने अंश में न्याय प्रवर्तक गौतम ऋषि का संवाद है वेदांतियों के साथ इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने कहा कि दुख जन्म प्रवृत्ति मिथ्यादोष मिथ्याज्ञान इनमें से उत्तर उत्तर का अपाय होने पर पूर्व पूर्व का अपाय हो जाता है तदनंतर अपयात अपान तो निवृत्त हो जाए तो राग द्वेशादि दोष निवृत्त होते हैं राग द्वेश दोष निवृत्त होंगे तो राग द्वेशादि द्वेष पूर्वक होने वाली प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है प्रवृत्ति ही कर्म है तो राग द्वेशादि पूर्वक होने वाली जो प्रवृत्ति जिसे प्रश्नोपनिषद में कहा गया मनोकृतेन आयाति अस्मिन शरीरे ये प्राण मनोकृत यानी से होने वाला जो कर्म वह गौतम ऋषि के सूत्र में प्रवृति शब्द से ग्राह्य है वो कर्म मनोकृत शब्द से प्रश्न उपनिषद में जिस कर्म को बताया गया उसे प्रवृति शब्द से बता रहे हैं गौतम जी तो उसका निमित्त जो द्वेश राग द्वेशादि दोष है वो नहीं रहेंगे तो राग द्वेशादि यानी संकल्प इच्छा आदि शब्द से ग्राय है तत्पूर्वक कर्म नहीं होगा यही प्रवृत्ति का अपाय है और प्रवृति का अपाय होगा तो ओ जन्म का जन्म है स्थूल शरीर में चौरासी लाख प्रकार के स्थूल शरीरों में से किसी भी शरीर विशेष में सूक्ष्म शरीर का कुछ काल के लिए प्रवेश संबंध यही जन्म है वह जन्म वो प्राण का इस शरीर में आना है वो होता है प्रवृत्ति से और प्रवृति नहीं रहेगी सकाम कर्म नहीं रहेगा पाप कर्म नहीं रहेगा तो उत्कृष्ट निकृष्ट मध्यम जो यौनिया है उनमें से किसी भी यौनी में जीव जाएगा नहीं तो जन्म का उपाय हो जाता है और जन्म होने से ही सशरीरत्व आता है और सशरीर होने से हो जाता है फिर श्रुति कहती है सुखी दुखी न हवई स शरीर से सतह प्रिया प्रियो अपहतिर के अनुसार प्रिया प्रिय शब्दित सुख दुखों की निवृत्ति नहीं होती स शरीर होना है जन्म धारण करना शरीर धारण करना ही सशरीर करना है तो वह जन्म का अपाय होने से दुखों का दुख है अप्रिय शब्दित तो 21 प्रकार के और उन एक विश्ति दुखों का ध्वंस ही न्याय मत में मोक्ष है वो प्रवृत्ति का अपाय होने से दुखों का अपाय रूप मोक्ष होता है इसे समझाने के लिए गौतम जी ने सूत्र में लिखा तदनंतर अपायात तदनंतर शब्द का अर्थ है जन्म सूत्र में जो दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम अपाये तर, तदनंतर तदनतरपयात अपवर्ग ये लिखा है ना तो उसमें सूत्रस्थ तत् शब्द से तो लेना है प्रवृत्ति को और तदनंतर शब्द से लेना है प्रवृत्ति के अनंतर होने वाला प्रवृत्ति का जो कार्य है प्रवृत्ति है कर्म और कर्म का कार्य है जन्म इसलिए तदनंतर शब्द का अर्थ निकलेगा जन्म और उस तदनंतर का अपाय यानी जन्म का अपाय तो तदनंतर अपायात का अर्थ होगा जन्म का अभाव होने पर होने से निमित्त अर्थ में सप्तमी है तो अपवर्ग अपवर्ग का अर्थ है दुख ध्वंसवरूप मोक्ष अपवर्ग शब्द का अर्थ होता मोक्ष वो जन्म के अपाय से दुख का अपाय रूप अपवर्ग हो जाता है यानी मोक्ष हो जाता है ये उस सूत्र में बताया था बीच में किसी ने ये शंका की कि दुख जन्म प्रवृत्ति यह जो सूत्र है ये तो बता रहा है जन्म अपाय को दुख अपाय रूप मोक्ष का निश्रेष का साधन ये प्रतीत हो तदनंतर अपायात अपवर्ग ये कहने से अर्थ यही निकल रहा है कि जन्म का अपाय होने पर मोक्ष होता है का अर्थ है मोक्ष का साधन जन्म का है, जन्म का अभाव है लेकिन इस सूत्र से पूर्ववर्ती सूत्र में तो बताया गया था कि तत्वज्ञान निश्रेयसाधिगम तो निश्रेयस कहते हैं मोक्ष को और अधिगम शब्द का अर्थ है प्राप्ति तो तत्वज्ञान से निश्रेयस यानी मोक्ष का अधिगम यानी प्राप्ति होती है तो तत्व ज्ञान मोक्ष प्राप्ति का साधन है मोक्ष है एक विंशति दुख ध्वंस और उसका साधन तो गौतम जी का ही पूर्ववर्ती सूत्र तत्वज्ञान को बता रहा है और फिर दूसरे सूत्र में वे ही आचार्य गौतम यदि जन्मा पाए को मोक्ष का साधन बताएंगे तो पर विरोध होगा इस प्रकार की शंका होने पर यह कहा कि कोई पर विरोध नहीं है तत्वज्ञान पूर्व सूत्र ने एक आकांक्षा होती है पूर्व सूत्र ने जो तत्वज्ञान मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया है वह तत्वज्ञान मोक्ष प्राप्ति कैसे कराता है ये एक जिज्ञासा होती है आकांक्षा होती है पूर्व सूत्र ने तत्वज्ञान मोक्ष प्राप्त कराता है करके जो कहा वह तत्व ज्ञान मोक्ष कैसे प्राप्त कराएगा तत्व को ये जिज्ञासा शांत करने के लिए उत्तर सूत्र में बताया गया कि मिथ्या ज्ञान निवृत्ति द्वारा निश्रेयस का अधिगम तत्व ज्ञान कराता है ये दिखाने के लिए फिर यह सूत्र बताया गया दुख जन्म प्रवृति दोष मिथ्याज्ञा उत्तरोत्तर अपाये तदनंतर अपायात अपर्ग यह सूत्र बनाया उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए ऐसे तो इस प्रकार ये बताया गया संवाद इन दोनों सूत्रों का आपातः जो विरोध प्रतीत हो रहा था वो उसका भी निराकरण करते हुए ये बताया गया तो गौतम जी भी तत्व ज्ञान को मोक्ष का साधन कह रहे हैं श्रुतिया भी तत्वज्ञान को मोक्ष का साधन कह रही है इसलिए वेदांत श्रुति सिद्धांत जो ज्ञानादेव तो कैवल्यम है वो श्रुति सम्मत है और गौतम आचार्य के द्वारा संवादित है ये बताया गया तो फिर एक अवांतर शंका हुई कि ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान को मोक्ष का साधन गौतम ऋषि कह रहे हैं ऐसा जो आप कह रहे हो लेकिन उनके तत्वज्ञान का स्वरूप जैसा है वैसा ही यदि तत्वज्ञान आप भी मोक्ष के साधन के रूप में स्वीकार करोगे तो परमत अभ्युपगम नामक दोष की आपत्ति आएगी ये एक आशंका हुई परमत है तार्किकों का द्वैतवादियों का मत और उनके तत्वज्ञान का स्वरूप है कि सात पदार्थों में एक पदार्थ विशेष जो द्रव्य हैं उसके अवानतर नौ भेदों में से एक आत्मा नाम का भेद है <invece> और वह आत्मा दो प्रकार का है परमात्मा जीवात्मा और जीवात्मा पृथ्वी आदि आठ द्रव्यों से तथा गुणादि छह पदार्थों से विलक्षण है अलग है और जीवात्मा जो आठ द्रव्य तथा गुणादि छह पदार्थ इनसे विलक्षण जीवात्मा भी आपस में तथा परमात्मा से भिन्न है ये निश्चय वो द्रव्यादि से भी भिन्न है परमात्मा से भी भिन्न है और बाकी जीवों से भी भिन्न है जीव यानी मैं भिन्न हूं ये निश्चय उनके यहां का तत्व ज्ञान है और वह निश्रेष प्राप्त कराता है एक विंशति दुखध ध्वंस कराता है ये भेद ज्ञान है इसमें अहम अर्थ जो आत्मा है उसमें द्रव्यादि आठ पृथ्वी आदि आठ द्रव्यों का गुणादि अन्य छह पदार्थों का और अन्य आत्मा में भी जो परमात्मा तथा अन्य जीव है उनका सब का भेद रहता है इन अनेकों पदार्थों के भेद से युक्त है अहमर्थ आत्मा उनके यहां सबसे भिन्न है और उस भिन्न आत्मदर्शन को उन्होंने तत्वज्ञान कहा है सबसे अलग आत्मा ये तत्व ज्ञान है वो मोक्ष का साधन है ऐसा मानेंगे तो भिन्न भेदवादी आप भी सिद्ध हो जाओगे आपका जो अपना मुख्य सिद्धांत तो है अद्वैत तो, उसका परित्याग करने की आपत्ति आएगी ये एक शंका होती है इस शंका का समाधान करने के लिए भाष्कर भगवान ने एक वाक्य लिखा था वहां पर मिथ्या ज्ञाना पायस्य ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञानात् भवति कहते हैं तत्व ज्ञान, जिस मिथ्याज्ञान के अपाय द्वारा आ, मोक्ष का प्रापक बन रहा है उस मिथ्याज्ञान का अय तत्व ज्ञान से होगा लेकिन वो तत्व ज्ञान का स्वरूप हमारे यहां जो गौतम आचार्य जी के दर्शन में तत्वज्ञान का स्वरूप है ऐसा ही नहीं आचार्य गौतम के तत्व ज्ञान का स्वरूप तो द्रव्यादि पृथ्वी आदि आठ द्रव्यों से गुणादि बाकी छह पदार्थों से अन्य जीवात्माओं से और परमात्माओं से परमात्मा से भिन्न मैं हूं और वे मेरे से भिन्न हैं मेरे तरह ही स्वतंत्र सत्ता वाले हैं वे जो मेरे से भिन्न हैं वे कल्पित नहीं है इनका भेद मेरे में कल्पित नहीं वास्तविक है तात्विक है ऐसा वो तत्व ज्ञान है उनका को तो। भिन्नात्म दर्शन है और वेदांत का वेदांतियों का तत्वज्ञान उनसे बिल्कुल विलक्षण है कि ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान ये तत्व ज्ञान का स्वरूप है ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान का अर्थ है अहम् ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार तो ब्रह्म और मेरे में लेश मात्र भी भेद नहीं है क्योंकि श्रुतिया कहती है मृत्यो समृत्युमापनोती यने व पश्यती अतः भेद तो है ही नहीं लेकिन भेद जैसा देखता है जो कल्पित भेद देखने वाला भी सबसे महान अनर्थ है मृत्यु बाकी सब जितने भी अनर्थ हैं दुख है वो मृत्यु से कम ही है सबसे बड़ा दुख होता है मृत्यु का दुख और ऐसे मृत्यु के दुख एक आत्मा होते हुए उसे अनेक सा देखने वाले जो हैं, उनको मृत्यु जैसा दुख एक बार मात्र नहीं भोगना होता मृत्यु स मृत्यु मापनौती का अर्थ है बार बार मृत्यु के बाद में फिर जन्म जन्म के बाद फिर मृत्यु फिर जन्म फिर मृत्यु जननम पुनरअपिजनमि मरणम जननी जठरे सहनम ये बारमवार होता है भेद दर्शन से ये श्रुतिया कह रही है वेदांत कह रहा है इसलिए वेदांत का तत्व ज्ञान वो है कि मेरा जो वास्तविक स्वरूप है ब्रह्म वही एक पारमार्थिक तत्व है उससे अलग प्रकृति तथा प्राकृतिक जगत की कोई सत्ता नहीं है और यदि भेद भाषित हो रहा है तो उसी की सत्ता से सत्तावांशा भाष रहा है सत्वाद अमृषव भाति सकलम रज्जो यथा भ्रम तो जिसकी सत्ता से यह प्रकृति तथा प्राकृत जगत द्वैत, द्वैत मृषा होता हुआ भी अमृषा सा भास्ता है अमृषा कहते सत्य को अमृषाईव भाति तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो है तो मृषा लेकिन अधिष्ठान की सत्ता से सत्य जैसा भास रहा है जैसे रस्सी में कल्पित सर्प है मिथ्या मृषा लेकिन जब तक भ्रम है रस्सी का ज्ञान नहीं होता है तब तक वह अमृषा सा भासता है सत्य सा भाजता है सत्य ही लगता है है सत्य नहीं तो वेदांत का तो ये सिद्धांत है जो तुलसीदास जी ने मंगलाचरण के श्लोक में बताया है राम की प्रशंसा करते हुए राम जी को नमस्कार करते हुए ये कहा है तो वेदांत का तत्व ज्ञान है मैं ही एक सत्य हूं लेकिन वो मैं ये कार्यक्रम संघात संश्लिष्ट मैं नहीं वो मैं है उपनिषदों का ब्रह्म और उस मेरे से चिदानंद रूप शिव अहम शिव अहम से अलग जो कुछ भी है वह मिथ्या है मृषा है कल्पित है। ब्रह्म, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म यह हम वेदांतियों का तत्व ज्ञान है और वो मोक्ष का साधन है इसे भगवान भाष्यकार ने कहा मिथ्या ज्ञाना ब्रह्मात्म एकत्व एक भवति इसलिए हमारे तत्व ज्ञान का स्वरूप आचार्य गौतम जी के तत्व ज्ञान से अलग है और इतने मात्र में उनका और हमारा एक मत है कि तत्वज्ञान से मोक्ष होता है न कि मानस कर्मरूप उपासना से इतने अंश में बाकी वो तत्वज्ञान जो मोक्ष का साधन है उसका स्वरूप एक जैसा ही हम दोनों मानते हैं ऐसा नहीं इसमें तो हम लोगों का विवाद है इसलिए भस्कर भगवान को ये वाक्य लिखना पड़ा आचार्य गौतम जी का संवाद बताने के बाद मिथ्या ज्ञाना पायश्च ब्रह्मात्म एक भवती अब ये जो मिथ्या ज्ञान का निवर्तक ब्रह्मात्म एकत्व तो विज्ञान बताया इस ब्रह्मात्म एकत्व तो विज्ञान का स्वरूप वृत्तिकार यदि ब्रह्म की अहंग्रह उपासना रूप मानना चाहेंगे और वो उपासनाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं संपद उपासना तो अध्यास उपासना तो आ, क्रिया विशेष के संबंध से होने वाली उपासना तद्रूप ये ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान है उपासना रूप ही ऐसा मानना यदि चाहेंगे ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान के विषय में चार विकल्प यदि पूर्व पक्षी करना चाहेंगे कि यही ब्रह्मात्म एक विज्ञान तो है वो कार्य रूप है और कार्य रूप होने से कार्य ही मोक्ष का साधन है और कार्य परक ही उपनिषेद है ये जो वृत्तिकार का अभिप्राय है वो सिद्ध होगा उस दृष्टि से मिथ्या ज्ञान के अपाय का जो साधन बताया गया ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान उसके स्वरूप के विषय में अलग अलग चार विकल्प करते हैं वृत्तिकार और ये बताया जाता है कि चार में से एक रूप भी ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान नहीं है इन चार में से किसी भी एक रूप ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान को मानेंगे तो श्रुति का विरोध होगा श्रुति बाधित हो जाएगी ये आगे बता रहे हैं भगवान भाष्यकार तो एक चार विकल्पों में चार रूप में से पहले तो मानना चाहेंगे यदि संपद उपासना रूप ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान को तो उदाहरण सहित संपद उपासना के उदाहरण के साथ यहाँ पर वो चर्चा करके कहते है जैसा वहाँ संपद उपासना रूप वो ज्ञान है ऐसा ब्रह्मात्म एक विज्ञान मिथ्या ज्ञान का निवर्तक नहीं है ये बताएंगे कब तो ऐसा नहीं है तो अध्यास रूप मान लो तो बताया जाएगा कि अध्यास रूप भी ब्रह्मात्म विज्ञान तो नहीं है एक बताएगा दूसरे दु, विकल्प का निराकरण संपद रूप अध्यास रूप क्रिया विशिष्ट क्रिया योग निमित तक ध्यान रूप और आज्यावेक्षण कर्मांग संस्कार रूप जो एक आज्यावेक्षण है पत्नी के द्वारा आज्य काक्षण जो यजमान के किया जाता है उसे कहा जाता है कर्मांग संस्कार ऐसे ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान जो कर्मांग आज है उसका यजमान पत्नी के द्वारा आवेक्षणात्मक संस्कार रूप भी नहीं होगा चार रूप है नहीं ये कहा जा रहा है न च इदम ब्रह्त्मेकत्व विज्ञान संपदूप ये जो आ रहा है इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार इसे देखिए उससे पूर्व तक की टीका हम लोग देख चुके हैं ननु नु ब्रह्मात्मेकत्विज्ञान अद ज्ञानवन न प्रमाण संपदादि भ्रांतित्वात् इत्यत आह न च इदम इना तो कहते हैं ब्रह्मात्म एकत्व तो विज्ञानम अपि न प्रमाण वृत्ति की ये प्रतिज्ञा है मिथ्या ज्ञान का निवर्तक जो ब्रह्मात्म एकत्व तो विज्ञान बताया है भाष्कर भगवान ने इस वाक्य में वह ब्रह्मात्म विज्ञान भी परमारूप नहीं है यानी यथार्थ ज्ञान नहीं है वो भी भ्रम रूप ही है क्यों तो कहते हैं संपदादि रूपत्व भ्रांति हेतु है, संपदादी तु है। ये सम्पदादि रूप होने से भ्रांत्यात्मक सिद्ध हो जाएगा संपदा आदि में आदि शब्द से ग्राह्य है बाकी तीन जो चार विकल्प बताए थे ना संपद अध्यास क्रिया विशेष योग निमित्तक ध्यान और कर्मांग, कर्मांग संस्कार इन चार में से बाकी तीन को संपदादि रूपत्वेन में आदि शब्द से ग्रहण करना है तो संपदादि रूपत्वेन का अर्थ है ब्रह्मात्म एक तो विज्ञान या तो संपद रूप होगा या तो आ, आपका अध्यास रूप हो सकता है या तो हो सकता है क्रिया आ, विशिष्ट क्रिया योग निमित्तक ध्यान रूप या तो कर्मांग संस्कार रूप होने से वो सब भी भ्रम है तत्व ज्ञान नहीं है ऐसे ये भी भ्रम रूप है भ्रांति न प्रमा कैसे तो कहते भेद ज्ञानवत तो जैसे गौतम आचार्य जी का भिन्नात्म दर्शन तत्व ज्ञान नहीं है भेदरूप होने से भेद विषय होने से ऐसे ये भी ब्रह्मात्म एक विज्ञान भी वो प्रमा नहीं है भ्रांतिरूप होने से ये शंका हुई तो कहते इत्यतः आह इत्यतः का अर्थ है इस प्रकार की आशंका होने पर इस आशंका का निराकरण करने के लिए भास्कर भगवान ने इदम् ब्रह्मात्म एकत्व संपद यथा यहांत वे मनो अनंता विश्वे देवा तेन जयति इति सोकं तक प्रथम विकल्प का निराकरण है जिस ब्रह्मात्म एक तो विज्ञान को हमने मिथ्या ज्ञान का निवर्तक बताया है वह परमारूप ही है ये सिद्ध करने के लिए ये बताया जा रहा है कि वृत्तिकार जिस संपद उपासना रूप ब्रह्मात्म एक तो विज्ञान को मानना चाहते हैं उस संपद सम्पद उप, संपद उपासनात्मक यह ब्रह्मात्म एक तो विज्ञान नहीं होगा ये पहले वाक्य में कहा कि न च ब्रमात्म एक विज्ञानम संपद रूपम आगे कहते हैं यथा अन वे मनो अनंता ईश्वे देवा अनंतम एव स तेन लोकम संपद का उदाहरण बताया जा रहा है बृहदारण्य उप में ये संपद उपासनाई वह उसमें आया कि मन की विश्वदेव रूप से उपासना मन और विश्वदेव दोनों की दोनों में कुछ न कुछ समानता होनी चाहिए जो प्रतीक है उस प्रतीक रूपी आलमन रूपी मन को सर्वथा गौण करके जो उत्कृष्ट है उसी का ध्यान आलंबन रहेगा अप्रधान गौण और प्रधान हो जाएगा उत्कृष्ट तो मन और विश्वेदेव इनमें उत्कृष्ट कौन है और निकृष्ट कौन है तो निकृष्ट है मन और विश्वेदेव देव है उत्कृष्ट तो उत्कृष्ट विश्वेदेवों की दृष्टि मन में करनी है और उसमें मन रूपी जो प्रतीक है आलम मन है उसे करना है गौन और उसे देखना है विश्व देव रूप ही ये मन जो है विश्व देव ही है ऐसा प्रधानता विश्व देव को देनी है लेकिन मन में विश्व देवों की दृष्टि करने के लिए कोई ना कोई समानता होनी चाहिए ना तो समानता के लिए बताया गया कि मन की वृत्तियां अनेक है और उन मनोवृत्ति को लेकर के मन में भी अनंत तत्व है अनंत का अर्थ है असंख्य अनेक तो अनंतम वही मन इसमें अनंत है मन कहा गया अनंत का अर्थ है अविनाशी ऐसा नहीं समझना अनंत का अर्थ है अनेक असंख्य तो मन की वृत्तियां कितनी है अनगिनत है बहुत है और विश्व भी अनेक है अनंत है तो अनंतत्व ये वृत्ति को लेकर के मन में भी है और विश्वदेवों में भी स्वत ही अनंतत्व है तो ये अनंतत्व रूप विश्व देवों की समानता मन में देख करके मन को समझना है विश्व देव रूप ही ऐसा चिंतन करते हैं मन का यदि कि ये विश्वदेव कौन है तो विश्व देव मन ही है ऐसा मन का विश्व के रूप में चिंतन परिपक्व को जिसका होता है तो उसका फल क्या होगा तो फल बताया गया अनंतम एवं स तेन लोकम जयती वह अनंत लोक को प्राप्त करता है तेन का है विश्व देव की रूपी सं विश्व देवों की दृष्टि रूप संपद उपासना मन की करने से विश्व देवों की दृष्टि से मन की संपद उपासना करने से तेन का हुआ उस उपासना से उपासना ओ अनंतम लोकम जयती जयती का फ़े है प्राप्त होती ये फल बता अनंत लोक है विस्तीर्ण लोक एक छोटे से कमरे में मात्र नहीं रहना पड़ता मात्र एक तकत पड़ा हुआ हो और तकत के नीचे सामान रहना पड़े रखना पड़े और घूमना फिरना भी कमरे में मुश्किल हो जाए तो माना जाता है कि वो छोटा सा लोक है परिचिन्न लोक है और अनंत लोक है विस्तीर्ण लोक ब्रह्मलोक विस्तीर्ण लोक है आकाश तो जैसी उपासना की ऐसे ही लोक को प्राप्त करता और लोक है फल अनंत फल प्राप्त होता है यानी अपेक्षित अमृतत्व रूप फल प्राप्त होता सापेक्ष अमृतत्व रूप अनंत फल प्राप्त होता तो यहां पर जैसे मन में विश्व देवों की दृष्टि कहो या दर्शन कहो संपद उपासना है ऐसा ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान संपद उपासना रूप नहीं है ये दृष्टांत व्यतिरिकी है तो जैसा ये दृष्टांत में है संपद उपासना मन का विश्व देव रूप से दर्शन ये संपद उपासना है ऐसी जीव का ब्रह्म रूप से दर्शन ब्रह्मात्म एक विज्ञान ये संपद उपासना नहीं है तो कहा ठीक है संपद उपासना रूप नहीं हुआ हाँ थोड़ा पहले टीका को देखिए फिर आगे का देखते हैं संपद का पहले लक्षण करते हैं टीकाकार संपद किसको कहते हैं संपद उपासना कहते अल्पालंबन तिरस्कारण उत्कृष्ट वस्तु अभेद ध्यानम संपत ये संपत है संपद उपासना जो अल्प आलंबन है प्रतीक है आधार है उसका तिरस्कार करके उत्कृष्ट वस्तु अभेद ध्यानम तो जो उत्कृष्ट वस्तु है उस उत्कृष्ट वस्तु के साथ इस अल्प आलम्बन का अभेद चिंतन तो मन का तिरस्कार करके मन का विश्व देव के रूप में ही चिंतन ध्यान ये हुआ अभेद ध्यान संपद उपासना तो ये संपद उपासना का लक्षण है उदाहरण है ये मन का विश्वदेव रूप से दर्शन ये उदाहरण बता रहे हैं कि यथा मन स्वृत्तिया अनंतयात अन तो मन जो है अपनी वृत्तियों को लेकर के अनंत है असंख्य है और तत उत्कृष्ट विश्व देवा तत मन से तो अनंत मन से भी उत्कृष्ट है देवा। और अपि अनंता इति देवाने इस प्रकार अनंतत्व साम्या विश्व देवा एवं मन इति संपत तो ये संपत का उदाहरण हुआ तो ये अनंतत्वरूप समानता को लेकर के विश्व ही मन है मन विश्व से अलग नहीं है ऐसा ध्यान ये संपत है मैंने संपत उपासना है और इस संपद उपासना से क्या प्राप्त होगा तो कहते तया संपद के बाद में तया ये पद निकालना तो तया याने संप, संपदा इस संपद उपासना से संपद शब्द स्त्रीलिंग होने से तया यह अनंत फल प्राप्तिर्भवती तो अनंत फल की प्राप्ति होती है लोक शब्द फल अर्थ में तो कहते हैं जैसे ये संपद उपासना का उदाहरण है ऐसे ही जीव की ब्रह्म रूप से संपद उपासना मानी जाए उपासना उपनिषदों के द्वारा बताई गई मोक्ष के साधन के रूप में ब्रह्मात्म एक विज्ञान तो वो है उपनिषदों ने मोक्ष के साधन के रूप से बताई हुई जीव की ब्रह्म रूप से उपासना ये संपत उपासना ध्यान ये माना जा तो जीव जैसे वहा मन और विश्वदेव में निकृष्ट था मन और मन से उत्कृष्ट था हैं देव और दोनों में समानता है अनंतत्व उसको लेकर के ये निकृष्ट मन से अभिन्न विश्व की दृष्टि की अभिन्न रूप से ध्यान हुआ संपद उपासना हुई ऐसे मनस्थानीय दृष्टांतगत मनस्थानी हो जाएगा दार्टान्त में जीव और विश्वदेव स्थानीय हो जाएगा ब्रह्म उपनिषद प्रतिपाद्य और इन दोनों में समानता विश्व और मन में समानता जैसे अनंतत्व है ऐसे जीव और ब्रह्म में समानता हो जाएगी चेतनत्व जीव भी चेतन है ब्रह्म भी चेतन है तो चेतनत्व रूप समानता को लेकर के जीव रूपी जो निकृष्ट आलंबन है अल्प आलंबन है उसके तिरस्कार पूर्वक उत्कृष्ट जो उससे ब्रह्म है उत्कृष्ट वस्तु ब्रह्म और उस ब्रह्म से अभेद ध्यान अभेद दर्शन, ये संपद उपासना मान लो ब्रह्मात्मकत्व विज्ञान को ऐसी संपद उपासना नहीं होगी ये न च इधम इससे कहा उसका अर्थ कर रहे हैं तथा चेतनत्व जीवे ब्रह्म भेद संपद तो चेतनूप समानता को लेकर के जीव में ब्रह्म से अभिन्नतया ध्यान जीव का ये संपद उपासना ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान है ऐसा मान लो यदि कोई कहता है तो कहते इति नच यह संपद उपासना रूप ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान नहीं अभी तो प्रमारूप है आगे कहते हैं ये जो नच अध्यास रूपम आ रहा है न इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार आलंबन प्राधान्य ध्यान प्रतीकोपास्ती ही अभ्यास प्रतीकोपासना उपास्त, का लक्षण किया आलंबन का प्राधान्य रूप से ध्यान संपद उपासना और प्रतीक में थोड़ा अंतर है संपद उपासना में उपास्य प्रधान है और आलम्बन गौन है आलम्बन का तिरस्कार पूर्वक उत्कृष्ट वस्तु का अभेद चिंतन संपद उपासना और प्रतीक उपासना में जो आलम्बन है निकृष्ट उसी का ध्यान किया जाएगा मुख्य रूप से तो ये कहते हैं कि आलंबन से प्राधान्य न्यानम प्रतीकोपास्ति ही ये अध्यास है जैसे तो उदाहरण के लिए कहते हैं छांदोग्य श्रुति में कहा गया यथा ब्रह्म दृष्टिया मन स आदित्य से ऊपर से जोड़ना तो ब्रह्म की दृष्टि से मन का या आदित्य का ध्यान ये प्रतीकोपासना है इसमें मन और आदित्य की प्रधानता है मन और आदित्य ये है आलम्बन और उसकी प्रधानता है प्रधान रूप से उसी का चिंतन है ब्रह्म रूप से ऐसे कहते हैं तथा अहम् ब्रह्म इति ज्ञानम अध्यासो हो तो ब्रह्म ये ब्रह्मात्म एक विज्ञान तो ये जो ज्ञान है इसको भी अध्यास रूप मान लो प्रतीक उपासना रूप मान लो ऐसा यदि आग्रह वृत्तिकार करना चाहेंगे तो कहते इत्यपि अध्यासो न अध्यास रूप भी ब्रह्मात्म एक विज्ञान तो नहीं है प्रतीक उपासना रूप भी नहीं है इसीलिए भाष्कर भगवान ने लिखा न च्यासूप अध्यास रूप नहीं है यानी प्रतीक उपासना है अहम् ब्रह्मास्मि यह ब्रह्मात्म विज्ञान प्रतीक उपासना का उदाहरण छांदोग्य में जो आया है उसे बता रहे हैं भास्कर भगवान यथा मनोब्रह्म इति मनोब्रह्मित आदित्यो ब्रह्म इति आदेश इति मन आदित्यादि सु ब्रह्म दृष्टि अध्यास तो मनो ब्रह्म इतपासित इस वाक्य से बताया जा रहा है कि मन रूपी प्रतीक में ब्रह्म की दृष्टि करो तो मन रूपी आलमन को ब्रह्म दृष्टि से ग्रहण करो तो उसमें मन प्रधान रहेगा ब्रह्म दृष्टि उसमें की जाएगी जिस ब्रह्म की दृष्टि की जा रही वो गौण है ऐसे आदित्यो ब्रह्म आदेश का अर्थ है उपदेश टीका में लिखते हैं आदेश उपदेश तो ये जो मन और आदित्य आदि में ब्रह्म दृष्टि अध्यास रूप उपासना है प्रतीक है ऐसे ब्रह्मात्म एक तो विज्ञान अध्यास रूप नहीं है ऐसा अन्वय करना अब दो विकल्पों का निराकरण हुआ तीसरा विकल्प है विशिष्ट क्रिया योग निमित्तक ध्यान जैसे संवर्ग उपासना आदि होती हैं ऐसा अहम ब्रह्मास्मी इस ब्रह्मात्म एक तो विज्ञान को मान लो विशिष्ट क्रिया योग निमित्तक ध्यान रूप इस शंका का निराकरण करने के लिए वाक्य है नापी विशिष्ट क्रिया इत्यादि इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार इसे देखिए तो क्रिया विशेषो यानी विशिष्ट क्रिया विशिष्ट क्रिया का अर्थ कर दिया क्रिया विशेष तो क्रिया विशेष को कहा गया विशिष्ट क्रिया और तथा योगो तया यो, तथा है कि तया है हम्म तया है हा तया होना चाहिए इसमें तथा छपा है तया है तो ठीक है तो तया योगो तृतीय है सह अर्थ में तो तया यानी विशिष्ट क्रियया योगह यानी संबंध योग शब्द का अर्थ है संबंध सन्निधि तो विशिष्ट क्रिया के साथ संबंध और वो विशिष्ट क्रिया का क्रिया के साथ संबंध है निमित्त जिस ध्यान का जिस ध्यान का निमित्त तो विशिष्ट क्रिया के साथ संबंध है उस ध्यान को कहा जाता है तत तत् तत् तत ध्यानम तथा यानी विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम इसका विग्रह है ये भाष्य में एक पद आ रहा है विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम तो विशिष्ट क्रिया के साथ योग यानि संबंध है निमित्त जिस ध्यान का वह ध्यान यानी उपासना और तदात्मक मान लिया जाए ब्रह्मात्म एक तो विज्ञान को ऐसा आग्रह करते हैं वृत्तिकार यदि तो उनके आग्रह को ठुकराया जा रहा है निराकरण किया जा रहा है उनके आग्रह का तो ये तथा ये हुआ उदाहरण के लिए कहते जैसे यथा प्रलय काले वायु अग्नियादीन संवृणती इति संवर्ग तो वायु को संवर्ग कहा गया अधिदेव में वायु संवर्ग हैं क्यों तो कहते हैं प्रलय के समय यह वायु जो है वो आ, क्या करता है अग्नियादि का उपसंहार करता है तो इसलिए लिखते हैं कि वायु अग्नियादिन संवृणती प्रलय के समय वायु अग्नियादि का संवरण करता है संवरण शब्द का अर्थ है संहरण, संहार निगल लेना अपने में लीन कर लेना हा तो प्रलय काल में वायु अग्नियादि को अपने में समा लेता है अग्नि का संहार करता है इसलिए संवर्ग है उसका एक संवर्ग नाम पड़ गया तो संवर्ग इस नाम का निमित्त हुआ अग्न का संवरण रूप क्रिया अग्न का संवरण करना संहार करना तो अग्न का संहार करने के कारण संवर्ग कहलाता है कौन वायु तो अग्नियादि का संहार संवरण यह निमित्त है ये विशिष्ट क्रिया है या विशिष्ट क्रिया हुई अग्नि आदि का संघार और उस क्रिया के साथ योग है वायु का इसीलिए उसे संवर्ग कह रहे और वही उस क्रिया के साथ वायु का योग निमित्त बना संवर्ग रूप से वायु की उपासना का इसलिए वायु की उपासना कहो या ध्यान कहो इसे कहा जाएगा संवरण रूप विशिष्ट क्रिया योग निमित्तक ध्यान ये हुआ ऐसे अध्यात्म में सुसुप्ति के समय मुख्य प्राण का जो व्यापार है प्राणन अपानन वो होता रहता है स्पंदन होता रहता है और वाघादी का जो व्यापार है वो नहीं होता नींद में उन वागादियों के व्यापार का उपसंहार हो जाता है वो कौन कर लेता है वाघादी को उपसनृत उनका संघार करने वाला प्राण है अध्यात्म में तो इसलिए प्राण को कहा जाएगा वाघादि का संहरण करने वाला होने से संवर्ग अग्न का संगहरण करने के कारण वायु अधिदेव में संवर्ग है अध्यात्म में वाघादि का संगहरण करने से प्राण संवर्ग है तो ये संगहरण रूप मुख्य जो क्रिया है संघार रूप मुख्य एक विशिष्ट क्रिया उसके साथ संबंध आध्यात्म में प्राण का अधिद में वायु का यहां उपासना में निमित्त बन रहा है विशिष्ट क्रिया के साथ संबंध उसी संबंध के कारण संवर्ग रूप से उपासना की जा रही है वायु प्राण की जैसे ऐसे कहते हैं जीव की विशिष्ट क्रिया योग निमित्तक उपासना मान लो ब्रह्म रूप से तो इसमें वो विशिष्ट क्रिया क्या होगी वो तो विशिष्ट क्रिया होगी ब्रिंग ब्रिंग ब्रिंग हनन हनन हन क्या है ब्रिंग हनन तो ब्रिं, ब्रिंग ही वृद्धो धातु से ब्रह्म शब्द बनता है वो जो ब्रह्म शब्द है बना हुआ उसमें वृद्धि क्रिया है वृद्धि का अर्थ है अपरिछिन्नता महत्व तो निरतिश महत्ता अपरिचिन्नता ब्रह्म में है और जीव में भी स्वतः वही है भ्रिंग हनन क्रिया वृद्धि क्रिया तो जैसे वहां दोनों में संहार क्रिया थी संवर्ग के लिए ऐसे यहां पर वृद्धि क्रिया को लेकर के जैसे ब्रह्म कहा जाता है ऐसे वृद्धि क्रिया जीव में भी है तो ये भी ब्रह्म है ब्रिंहन क्रिया को लेकर के जीव भी ब्रह्म है और उस ब्रह्म दृष्टि से उपासना ये क्रिया विशिष्ट क्रिया योग निमित्त ध्यान रूप माना जाए ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान को ये यदि कोई शंका करता है तो कहते हैं इस विशिष्ट क्रिया योग निमित्तक ध्यान रूप भी ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान को नहीं माना जा सकता इसलिए लिखा नापी इत्यादि बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं ओ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णा पूर्ण पूर्णस्य पूर्णस्णमा